श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अथ दशमो दसमोध्याय देवासुर्राम श्रीशुकुवाच यति दानवदयते या नाविंदन मृत नृप युक्ता कर्मण यत्ता परा मुखा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई साधेत्वा सुकान साधे मृतम राज्यता राजन भगवान ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने निर्जन देवताओं को पिला दिया फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए नाम सपत्नाम परामृद्धिम दृष्टवा ते दिनंदना अमृत्यमा उत्पेतुदेवान्त्योद्यता जब धैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली तब वे उनकी बढ़ती सह न सके उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया ततः सुरगणा सर्वे सुधेपीत प्रतिशय्यो युधनो धू शास्त्र नारायण पदाश्रया इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए तत्र त्र दैवासुर परम दारुण वतो राजन परीक्षित क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है त्रन्योन सपत्न संलब्ध मनसोर समेह निर्म वि दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे एक दूसरे को सामने आमने सामने पाकर तलवार बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे संख तुर्यम मृदंगा फेरी डमृणाम महान अस्तस्वरथम्पत्तीम नृताम ने स्वत उस समय लड़ाई में शंख तुरही मृदंग नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे हाथियों के चिगघाड़ घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया रथनो रथ नो रथ भे सत्र पत्ये भय समय रणभूमि में रथियों के साथ रथी पैदल के साथ पैदल घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए उष्टे कह चेत भय केह चेद अपरे युद्ध के मृगे भी हरि भटा उनमें से कोई कोई वीर ऊटों पर हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे तो कोई कोई गौर मृग भालू बाघ और सिंहों पर गृदय कंक बकैर सेन भाषय तिमिंगलिषय खटगे कोई कोई सैनिक गिद्ध कंक बगुले बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे तो बहुत से तिमिंगल मच्छर सरभ तिमिंगल मच्छ सरभ भैसे गैड़े बैल नीलगाय और जंगली साणों पर सवार थे शिवा फिरा खुफी के चित किला सही ससईर नरई हम बस्तई के कृष्ण सारे असहर अन्य चसू करे है किसी किसी ने सियारिन चूहे गिरगिट और खरहों पर ही सवारी कर ली थी तो बहुत से मनुष्य बकरे कृष्ण सार मृग हंस और सूरों पर चढ़े थे अन्य जलस्थल कर खग है सत्विक विग्रह सेनोभ राजते इस प्रकार जल स्थल और आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए चित्र ध्वज पटे राजमल महाधन बद्रदंड जजनर्बा चेंचा व्हाूतो तो अर्चिवर्म भूषण सुरद्भि विशद शस्त्र सुतरा तुर्यश्मिभ दौ वीरा धजन्यौ पांडुनंदन रो वीरिजात मीव सागर परीक्षित उत्सम रंग रंगी पताकाओं स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों रत्नों से जुड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों मोर पंखों चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी कलंगी कवच आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत धमकते हुए उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की शक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभामान हो रही थी मानव जल, जल, जल से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हो वैरोचनो बलि संख्ये यो यानम वै हायसम नाम कामगम मै निर्मितम परिचित रणभूमि दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए वहायस व हायस नामक विमान पर सवार हुए वह विमान चलाने वाले की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। अदर्शनम। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी परीक्षित वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता वह इस समय कहाँ है जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था तब बतलाया तो कैसे जा सकता है रेजे उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदिया चल पर चंद्रमा तस् संसर्वतो जान यूथा पतियो शुरा नमोचि संबरो बाढ़ो विप्रचिति मुख दिमूर्धा कालनाभूत प्रहेतिर्े तरीव शकुनिर्भूत संतापो बचन हय ग्रीव शंकुशराह कपिलो मेघतुन्दु तारक्र दृक्शंभशंभो जम्भ उत्कल अरिष्टोरिष्टनेपुराधि अने पौलोम काले या निवात कौचादय उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमूचि संबर बाण दिप्रचिति अयोमुख द्विजमूर्था कालनाभ प्रहेति, हेति इल्वल शकुनी भूत संताप वज्रद विरोचन हयग्रीव शंकुशिरा कपिल मेघदुंदुभि तारक चक्राक्ष शुंभ निशुंभ जंभ उत्कल अरिष्ट अरिष्टनेवी त्रिपुराधिपति मय पौलोम काले और निवात कुंवच आदि स्थित थे अलब्धभागा सोम से कवल क्लेश भागिन सर्वते मुखे बहुशो निर्जिता मराह ये सबके सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला केवल क्लेश ही हाथ लगा था इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था सिंहनाधान विमंचन शंखा दध्यो दध्मो महारवाण दृष्टवा सपत्न उत्ता इसलिए बड़े उत्साह से सिंहनाथ करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ा रहा है ये मदोन्मत्त हो रहे हैं तब उन्हें बड़ा क्रोध आया अरावतम दिख करीण आरूढ़ाट यथा सोमृणाम उदयाद्री महरपति वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए उसके कपोलों में मद बह रहा था इसलिए इंद्र की शोभा हुई ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो और उससे अनेकों झरने बह रहे हो तस् संवो देवा नानावाह ध्वजा युधा लोकपाला गणे वायग्निवय इंद्र के चारोर अपने अपने वाहन ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु अग्नि वरुण आदि लोकपाल होलिए तेन्न्यम अभि संसृत्य क्षिपंतों मर्मिर्मिथ आहवयो विछनों ग्रह दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था कोई कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी को धिक्कार रहा था युधम बलिंद्रेन तारकेण गुहोत वर्णो हेतना युध्यन मित्रो राजे न बलि इंद्र से स्वामी कार्तिक तारकासुर से वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मेन वै संबरोधे त्वटा सविद्रा तो विरोचन यमराज कालनाभ से विश्वकर्मा मय से त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे अपराज तेन नमुचे अश्विन मृषपर्वण सूर्यो बलि सुत देवो बाण ज्येष्ठ सतय नच नमुचे अपराजित से अश्विनी कुमार विषपर्वा से तथा सूर्य देव बलि के बाण आदि सौ पुत्रों से युद्ध करने लगे राहुणाच तथा सोमा पुलोम नाम युवि नीलह निशुंभ सुंभो देवी भद्रकाली तरस्विली राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु की युद्ध हुआ, भद्रकाली देवी निशुंभ और सुम्भ पर झपट पड़ी विशा कपेषेन विभासुर से महादेव जी की महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई कामतेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृ बृहस्पति चो शनसान नरके न शनैश्चर की कामदेव से उत्कल की मातृगणों से शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की सनेश्चर से लड़ाई होने लगी मरुतो निवात कवच काले जय बछव मराह विश्व देवा तुपहलो मई रुद्रा क्रोध वचई सह निवात कवचों के साथ मरुद्गण कालेयों के साथ वशुगण पौलोमों के साथ विश्व तथा क्रोध वशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा तेव माजावसुरा सुरेन्द्र दंदेन संहत्या च युमा साध्य अन्य जघ्न रोजा सरासितो वस्ते इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर, परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक बाण, तलवार और भालों से प्रहार करने लगे वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे प्रासा परिघय समुद्र पालय से चिक्षु हो उसुंडी चक्र गृष्टि पट्टी शक्ति उल्मुक प्राश फरसा तलवार भाले मुदगर परिघ और भिंदपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे गजातुरंगा गजा तुरंगा सरथा पदारोहवा विविधाभिखंडिता व्यकृत बाहू ऋरोजे स्वास तनहोत्र भूषणा उस समय अपने सवारों के साथ हाथी घोड़े रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी किसी की भुजा, किसी की जांग, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी किसी की ध्वजा धनुष कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए पदाघात रथांग चूर्णताम दाजोधना दुलबणाम रेणुशाखम जुमड़िम चादयन नवरतता श्रुति भी परिप्रता उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा आकाश और सूर्य को भी ढक दिया परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा सिरोधे किरीट कुंडलये शरमभि दिग्भे परेम दष्ट दक्ष महाभुज सातर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरो से भर गया किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे तो किसी के आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी किसी किसी ने अपने दांतों से होट दबा रखा था बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थी इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी कमंधा सत्यचोत्पेतु अति तस्व शिरोक्ष उद्यता आधावंतो भटान मृदे तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और, और उछलने लगे महेंद्र चतुर्भे चतुरो वाहन एक राजा बली ने दस बाढ़ इंद्र पर तीन उनके वाहन ऐरावत पर चार ऐरावत के चार चरण रक्षकों पर और एक मुख्य महावत पर इस प्रकार कुल अठारह बाण छोड़े सतानापतत चक्र तावद्धे शीघ्र विक्रम चिक्षेद अनुभल असंप्राप्तान हसन्य इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला तस् कर्मोत्तम शक्ति महाधतेम महोल का भाम धरे। इंद्र की यह प्रशंसनी देकर राजा बलि और भी चिड़ गए उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई किंतु अभी वह उसके हाथ में ही थी छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला ततःल तत प्राशम तत तोमर मृष्ट्रम सम्या सर्व तभो इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल प्राश तोमर और शक्ति उठाई परंतु वे जो जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े तुकड़े कर डालते इस हस्तलाभों से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा सुरानी को अब इंद्र की फूर्ति से घबराकर पहले तो बली अंतर्ध्यान हो गए फिर उन्होंने आश्री माया की सृष्टि की तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ तथो निपहत स्तर वो दशमा ना शिलाह शिलारान तो उन पर्वतों से उन पर्वत से से जलते हुए वृक्ष और टाकी जैसी तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाने लगी इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी महोरगा समूह पे तुर्द सुंघ व्याघ्र बराह चा मर्दयंतो महागजान तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंतसूक, दंतुक और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे सिंह व्याघ और सुवर देवसेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे सतसह, जात धान्य सतसहस्ता रक्षोगणा प्रभु परीक्षित आंथों में शूर लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाते हुए सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए ततो महा घना व्योमि गंभीर परुशस्वना अंगारान मुचुर्म वातह आहता कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मलराने लगी उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे श्रेष्ठो दैत्येन सुमहान बंधे स्वसंसारथि सामक युवाग्रोध्वजे निम भाक दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की यह बात की बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी तथा समुद्र उद्बेण सर्वतः प्रत्यदृष्य प्रचंडवात तरंगावर्त भीषण थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भवन उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है एवं दय ते महामाय अलक्षतिषण सजमाशु मायासो विषेदो सुर सैनिका इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे ना दिखने के कारण उन पर प्रहार ही नहीं किया जा सकता था तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए प्रतिविधिम न तत्प्रतिविधिंद्रादयृप ध्यात तगवान में स्वभाव परीक्षित इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा परंतु उन्हें कुछ न सूझा तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए तथा सुपर्णाम सकृता पल्लव प्रसंग वास नव कंजलोचनता बड़ी ही सुंदर झाकी थी गणुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे पीतांबर धारण किए हुए थे आठ भुजाओं में आठ आयुध गले में कौस्तुभ मढ़ी मस्तक पर अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया तस्विन प्रविष्ट मायावने सुर, सुर महिला मही सो यथाही प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्व विपद परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कट्ट कपट भरी माया विलीन हो गई एक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है दृष्ट्वा मृदे गरुण वाह आविध्यशूल महीनो दथ कालि तल्ले गुण मृधि पद गृही इसके बाद कालदेवी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुण वाहन भगवान आ गए हैं तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया वह गरुण के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल ही खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल नेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला माली सुमाल्यति बल युधपेतुर्य चक्रे नितम सिर साव मास आह त्यति मंदियान दो माली और सुमाली दो दैत्य बड़े बलवान थे भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्बीज होकर गिर पड़े तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते ना करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धर से अलग कर दिया श्रीमद्भागवते महाप्रहाड़े पारमहश्याम सेतायाम अष्टम स्कंधे देवासु दशमो अध्यायः